कर्म संसिद्धि था जनकादेय गीता में कहा गया जनकादय कर्मणा भी संसिधि मास्त था जनकाद्य कर्म से सिद्धि को प्राप्त की तो कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा मोक्ष से कर्म साधन अवगम आता कर्म साधन कर्म साधन ये मोक्ष का साधन कर्म हो जाएगा गीता से ज्ञान तो होता है कि मने ने विचार जनित ज्ञान है न्ञान से क्या प्रयोजन है इत बताएंगे कर्म से ही मुख्य नहीं हो सकता है ज्ञान से ही मुख्य होगा अविचारक तो बंधो विचारे नस्म जीव पर आत्मा नौ सर्वद विचार एतला निवर्तते जीव विचारे बंध अविचार कृत अविचार से बंध है विचार न निवर्तते विचार से बंध नष्ट होता है विचार विचारजन्य ज्ञान से ही बंध नष्ट हो जाएगा तस्मा जीव पर आत्म सर्वद विचारे थे जीव क्या है परमात्मा क्या है सर्वदा ही विचार करें जीव का स्वरूप अपना स्वरूप क्या है परमात्मा का स्वरूप क्या है निरंतर उसका विचार करें, ठीक है मैं? विचार प्राग भाव उपलक्षित अज्ञान कृतस्य से बंधस तो अज्ञान कृत है किंतु अज्ञान जब है उस समय विचार का प्राग भाव है विचार क्या नहीं तो विचार प्राग भाव से उपलक्षित हो गया अज्ञान केवल विचार अविचार नहीं विचार प्राग अविचार का विचार का प्राग अभाव विचार करने के पहले विचार का अभाव रहिया, वो अभाव है प्राग अभाव है विचार प्राग अभाव से उपलक्षित होगी अज्ञान अज्ञान कृत बंध है अज्ञान से जो बंध है ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी भुण ज्ञान से ही निवृत्ति होगी कर्म से नहीं है न विचार जन्य ज्ञान आज अन्य तो निवृति रूप पद देते अज्ञान बंध तो ज्ञान से ही नष्ट होगा विचार जन्य ज्ञान से अन्य निवृत नहीं होगी और जो गीता स्मृति में कर्म ने वही संसिधि में आस्थित जनका उदाहरता शब्द ने चित्त शुद्धि चित्त की शुद्धि कर्म से चित्त शुद्धि होती चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान होगा किंतु कर्म से चित्त शुद्धि नहीं की कर्म से मुख्य न मुख्य भाव विचार न निवृत्ति रूपता बंध निवृति किस है विचार के द्वारा किसका विचार करना है विचार करेंगे तो किसका विचार विचार है ना बंधनिवृत्ति रुकता किन विषय विचारे न किस विषय के विचार करने से बंधन की निवृत्ति होगी इतना तस्मा जीव पर आत्मा नु सर्वध विचार है जीव और परमात्मा इस विषय के विचार करे जीव स्वरूप परमात्मा स्वरूप का बार बार विचार करे वाचार से क्या है लक्ष्य से क्या है मैं कौन हूँ ये रखा हो सके बार बार चिंतन करे सर्वदा निरंतर कब तक करे तत्व तो साक्षात्कार पर्यतम सर्वदा विचार तत्व साक्षात्कार उसका फल दुष्टफल है भोजन <coughs> कितने ग्रास करना चाहिए जब जा हो जाएगी तो अपने आप तृप्ति जब तो नहीं तीन बार चार बार खाएंगे होगा तृप्ति होने तक तो खाना है क्योंकि दुष्टफल है इसी प्रकार यहाँ विचार का तत्त्व है तत्व तत्त्व तत्व साक्षात्कार होने तो कही श्रवर्ण मनन निदीजा सन कला का क्या थे मनन मनोनसन आवृत्ति रसकृत उपदेश ब्रह्म सूत्र है श्रवर्ण मनोन कितने बार करना चाहिए तो सिद्धांत जी यहाँ सूत्र आवृत्ति करनी चाहिए बार बार असकृत उपदेशात बार बार उपदेश किया तो सत्व साक्षात्कार होने तक उसकी आवृत्ति करते ही रहे तो जीव स्वरूप काबन निरूपयी कावन अभी जीव का स्वरूप क्या है परमात्मा का स्वरूप क्या है बार बार विचार करें जीव स्वरूप क्या है पहले कहते हैं जीव का स्वरूप पहले भी कहा गया है इस मालूम में कहाँ जीव स्वरूप कहा गया चैतन्य उच्यते उच्यते एक-एक कहा गया कहीं किसके में बुद्धि प्रतिम्बक प्राणा जीव संज कुटस्थ कल चित तथा चित प्रतिबिंबक प्राणा न धारण जीव संसारयुज पहले कहा चैतन्यम जो अधिष्ठान चैतन्य स्थल शरीर है सूक्ष्म शरीर है इसका अधिष्ठान चैतन्य चैतन्य सर्वव्यापक है सारा जगत उसमें अभ्यस्त है अभ्यस्त का अधिष्ठान चैतन्य जो अधिष्ठान चैतन्य चैतन्यदअिष्ठान लिंग अभ्यस्त है और जो सूक्ष्म शरीर है पांच ज्ञानेन्द्र पांच कर्मेन्द्र पांच श्रहण और अंत कर्ण मिलकर चिक्षा लिंग देह छाया चिक्षा थे चिदावास लिंग देह में बुद्धि में प्रतिमित चिदावास ये समुदाय संघ को जीव कहा गया ये पहला आया और दूसरा आया चैतन्य कल्पिता कुटस्थ कुटस्थी कूटस्थ्य कल्पिता बुद्धि जो अधिष्ठान चैतन्य है कूटस्थ तो उसको कहा कुटस्थ्य में बुद्धि है कल्पित है कूटस्थ्य कल्पिता बुद्धि तथित प्रतिबिंबक और बुद्धि में चैतन्य का प्रतिब चिदा भाष है, मुख्य ले लिया चैतन्य में बुद्धि है बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिदा जो चिदाभास बुद्धि में है उसको जीव कहा गया प्राणा धारणा जीव उसको जीव क्यों कहा गया क्योंकि जीव प्राण धारण है प्राण धारण करने से उसका नाम जीव हुआ कुटस्थ में बुद्धि कल्पित बुद्धि में चिदा है उसको जीव का बास्याार्थ कहा गया चिदाभाष और लक्ष्य लक्षा अच्छा से पुटस् संसारे संयुज्य संसार से युक्त तो होता है जीव दौ ती तस्य यसु मनस्तस्य क्रिय अंतर बहिर्वृत्ति क्रमोत्थि यह अहम इसे अभिमानता अशुकर्ता अहम इसे अभिमान करता है वो बुद्धि अहंकार अहंकार में चिदाभास भाष है चिरा भास अहंकार ही अहम इसे अभिमान करता है देहादि में अहम बुद्धि करता जो चिदाभास विशिष्ट अहंकार हे अह असो करता वही करता है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म विशिष्ट हे करता है तन मनो उसका साधन अंत करण काम क्रोधादि वृत्ति वाले अंतकर्ण है अंतर क्रमाद उत्तिते, मन अंतर में अंतरकर्ण में वृत्ति और बाहर भी अंतर् बहिर्वृत्ति होती वृत्ति वो अहमित अभिमान करने वाला करता है जीव चिदाभा अहंकार शुद्ध चैतन्य में कुछ क्रिया नहीं शुद्ध चैतन्य का प्रतिम्ब होता है अहंकार में बुद्धि में उस चिदाभाष कहते हैं चिदाभाष विशिष्ट अहंकार ही इसको जीव शब्द जीव शब्द का वाच्य अर्थ और लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य चिदाभाष विशिट अहंकारो अहम कव व्यवहार दशाया व्यवहार काल में देहादो अहम अभिमन्य अहमेश अभिमानता असो करता है। कर्ता न तो मतलब कर्तत्वादी धर्म में विशिष्ट वही कर्तवर्म द्वारा जीव ही है कोई तस्कर चाहिए अभेशया तरण मन हे का वृत्तिमा अंतकर्ण भागो मन काम संकल्प अंत करण भागो मना है कारण होने पर क्रिया होती है मना करने तो उसकी क्रिया क्या है कर्ण से क्रिया व्याप्त स्वाद क्रिया या करने कर्ण है तो क्रिया होगी तत्क्रिया उसका तत्व क्रिय अंतर्वहिर्भि अंतर्वृत्ति और बहिर्वृति दो प्रकार मन की क्रिया है क्रिया है वो अलग दिखाएगा अन्न स्वरूपम विषय से विविच दर्शी जो दो वृत्ति है मान की बताई अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति ये दोनों का स्वरूप दिखाते हैं और उसके विषय भी दिखाते हैं विवेक अवृत्त करके मुखा हमी तेशा, मुखा हमी तेशा, तेशा, तेशा, तो अंतर्मुखा हमीसा वृत्ति कर्ता बहिर्मुखेदी बाह्यं वस्दुखे अंतर्मुखा अहम इतना वृत्ति अहम ऐसी जो वृत्ति होती मन में वंतरमुखा है कर्ता रिखेत कर्ता को ही इसे करती है वृत्ति अहम मन में बहिर्मुखा बुद्धि वृत्ति होती इदम् इदम् पशा इदम् अयं इदम ये जो वृत्ति है बाह्यम वस्तु इदम् उल्लिखेत सदस्य बाह्य वस्तु को लेकर करती है बड़ी बहिर्भता एक अहम वृत्ति हम आकार वृत्ति कर्ता को विषय करती है इधम आकार वृत्ति बाह्य वस्तु को विषय करती है दो वृत्ति हुई बहिर्वृत्ति स्वरूप अभिनयम ही तैसा ये बहिर्वृत्ति का स्वरूप अभिनय करके दिखाया अवशिष्ट न विषय प्रदर्शन अहम पेशाई हो गया बहिर्मुख की वृत्ति है उसका स्वरूप उसका विषय क्या है बाह्यम वस्तु बाह्य वस्तु उल्लिखित बाह्य वस्तु हो गया उसका विषय किसके बाह्य हो देहादि देह के बाहर देह के बाहर वर्तमानम इदम तेहा निर्देश्यमान वस्तु उल्लिखित उल्लिख करते हैं तो करती है विषय कुरियात देह के बाहर जैसे घटापट आदि पुस्तक आदि इदम शब्द से उसको विषय करती बहिर्मुखा वृत्ति वृत्ति रहा वृत्ति कर्ता को विषय करती है अंतर्मुख वृत्ति होकर के तो कर्ता विषय को वृत्ति होगी? बाहे भी इदम विषय घटपट आदि विषय की वृत्ति यदि मनो ऐसी हो गई। तो फिर मन से सब व्यवहार हो जाएगा चक्षुरादि इंद्रिय की कोई आवश्यकता नहीं रही शंका करते है नन से सर्व व्यवहार सिद्ध हो अंतर्व्यवहार सर्व व्यवहार सिद्ध हो जाएगी चक्षुरादि वैर्थम प्रसजित चक्षरादि नाम इंद्रियाण वैर्थम व्यर्थ हो जाए इतना आशंका उत्तर देते है इदमो ये विशे ये विशेषा स्यु गंधरूपर सादय असाक्याण्रिय पंचक्र ये गंध रूप असाद विशेषा घर पंचकम असाकरण इदम ये विशेषा इदम शब्द से किसका ग्रहण होता है जितने गंध रूप हम शादी जितने से सामान्यतः तो मनुष्य इधम हो गया उसका गंध रूप और शादी विशेष उनको घ्राणाद इंद्र पंचकम असाकरण भिंद पृथक पृथक भेद करता है इंद्रिय पंचक अलग अलग इधम तो सामान्य हो गया किंतु ग्रंथ को विषय करने के लिए घृण इंद्रिय रूप को विषय करने के चक्षु इंद्रिय इसी प्रकार का को विषय करने के लिए रसन इंद्रिय अलग अलग इंद्रिय अलग अलग विषय को पृथ्व पृथक जानते हैं असाकर मिल जाएगा असाकर पृथक पृथक तान भिन्द्याद भेद करते है घृणादि इंद्रिय पंचकम पांच इंद्रिय समुदाय अलग अलग करते इसलिए इंद्रिय की व्यस्था नहीं मनसा इधम सामान्य मात्र गृह मन के द्वारा ग्रहण होता है सामान्य ग्रहण होता है न तो तद विशेष गंधादि घरिया नहीं हो तो मन के द्वारा केवल गंध रूप का ग्रहण नहीं।, नहीं होता है अत तद ग्रहण घ्रहण आदि उपयुज इतर्थ गंधरूप आदि का, का ग्रहण के लिए चक्रदि इंद्रिय की आवश्यकता है, है। मन से हो जाएगा इंद्रिया के बिना इसलिए इंद्रिया नहीं हुआ अभी चिदाभा विशिष्ट अहंकार बुद्धि उसका कारण हो गया मान उसमें वृत्ति अहम वृत्ति और इदम वृत्ति अलग अलग वृत्ति के विषय के लिए रूप विषय होगी इन धीरे हो कारण ये सब को मिलाकर जीव है बाच्यार्थ हो गया जीव और लक्ष्यार्थ होता अधिष्ठान चैतन्य जिसको कूटस्थ शब्द से कहा शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान अहम जब विषय करते है चिदाभाष विशिव बुद्धि अहम ऐसे को उल्लेख करती है वृद्धि तो मैं कौन हूँ विचार करने के लिए अंत में चैतन्य का प्रतिम्ब चिदाभाष दिखता है चैतन्य जैसे चेतन के साथ बुद्धि का तादात्मक ध्यान होता है एक तो भ्रम जैसे जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है बच्चा दिखाता हैं घट में आकाश है। आकाश और जल का दोनों का भेद अभेद ब्रह्म हो जाता है वो प्रतिम्ब को आकाश समझता है तो जब जल हिलता है कहता आकाश हिल रहा है जल और आकाश का अभेद भ्रम होने से जल का कंपन आकाश में आरपित तो होता है ठीक इस प्रकार बुद्धि के में चैतन्य का प्रतिम्बिता हुआ वो चेतन जैसे दिखता है चेतन और बुद्धि अलग अलग नहीं लगते है एकत्व तो हो गया अहंकार बुद्धि एक है केवल अहमृति को लेकर अहंकार के साथ चेतन का तादात्म्य अध्यास हो गया एकत्व तो ब्रह्म होने से उसको जीव से अवस्थ्य कहा वस्तुत्व तो उसका कूटस्थ चैतन्य ही अस्तव स्वरूप है क्योंकि प्रतिबिंब का अलग कोई स्वरूप नहीं बिंब से अलग है नहीं बिंब ही दिखता है वो बुद्धि में बुद्धि में जो धर्म है, है। वो चेतन में दिखता है चेतन का धर्म बुद्धि में दिखता है बुद्धि में कर्तृत्व आदि वो कहता है हम करोमी चेतन हम करोमी चैतन्य का धर्म बुद्धि में और बुद्धि का धर्म कर्तृत्व आदि चेतन में ऐसा अध्यास होकर के व्यवहार करता है व्यवहार काल में जीव मानता है बात्यार्थ को छोड़ करके जो अधिष्ठान चैतन्य कुटस्थ चैतन्य बिंब रूप है ऐसा निश्चय करे जागृत सपना तीनों अवस्था को मैं जानने वाला हूँ तीनों ऐसी विलक्षण ऐसे विचार कर अर्थ का निश्चय करके विचार करना पड़ता है यहाँ तो जीव का स्वरूप बताया एवं स्वपकरणम जीव स्वरूपम निरूपय उपकरणों के साथ जीव का स्वरूप का निरूपण करके परमात्मा ना परमात्मा का निरूपण के लिए आगे कर्तारम व्यावृत विषया नी स्को युसू साक्षत्र चिदपूत्र कर्ता हो गया चिदाभास विशिष्ट अहंकार अहम अभिमान करने वाले करता उसमें कर्ण उसका क्या है मन कर्ण हो गया और क्रिया क्या है मन में दो वृत्ति अंतर्मुका वृत्ति का वृत्ति क्रिया हुई विषय होगी बता दिया अहम इस वृत्ति का काम अधिविषय है अहम और इदम वृत्ति का विषय रूप प्रसादी बता दिया किन्तु ये सबको विषय करता है परमात्मा कर्तार क्रियावत क्रिया को भी जागृत विषय भिन्न भिन्न भिन विषय को भी एक यत्न यु स्फोरे अशु साखी अत चिद को चिद्र को जो कर्ता अंतरण चीताभाष विशिष्ट अहंकार को भी प्रकाशकर्ता कर्ता को क्रिया को मनो के वृत्ति को विषय को ज्ञाता क्रिया ज्ञान और वस्तु सबको एक यत्न स्फोरेत एक साथ सौ को प्रकाश कर देता है जो सौ को प्रकाश करने वाला उसका नाम है साक्षी, यो यो साक्षी, साक्षात दस्ट संज्ञायाम सूत्र है पानी निमसी का साक्षी, साक्षात पश्चिम अत्र चिदप वही चिदपचित वपो यश चैतन्य स्वरूप है साक्षी चिद रूप वही परमात्मा है इसमें सौ को प्रकाश करने वाले त्रिपुट को प्रकाश करने वाले साखी है कर्ता में पूर्व अहंकार अहंकार हो गया चीता एक अहमा मनोवृति मनोवृत्ति एक अंत मुखा एक बहिर्मुखा व्यावृत विषयान व्यावृत्ता भिन्न भिन्न अन्यान विलक्षण घ्राणादि ग्राह्यान घ्राण ग्राह्य गंध चक्ष जन परस्पर विलक्षण है गंध रूप आदि है ये व्यावृत है भिन्न भिन्न इंद्रिय ग्राह्य होते है अन्य परस्पर विलक्षण घृणादि ग्राह्यां घृणादि इंद्र के द्वारा ग्राह्य होते हैं गंधादी गंधादि विषय को एक यत्न कर्ता को वृत्तिरूप क्रिया और विषय सबको एक यत्न युग पद एवं युष चिद रूप एवं संस्फोरे थे प्रकाशित जो चिद रूप होता हुआ प्रकाश करता है अशो तो वेदांत शास्त्र साक्षी उच्चते, अतः साक्षी उसको कहते वेदांत शास्त्र में जो कर्ता क्रिया विषय ज्ञान सबको एक साथ प्रकाश कर देता है उसको साक्षी कहते हैं। जो आपको सामने घट्ट देखा ज्ञान होता है घट का ज्ञान होता है एम घट एदम रूपम कुछ रूप रि का ज्ञान हुआ ज्ञान होने पर कभी संशय होता है मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ज्ञान हुआ करे निश्चय ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर देता है ज्ञान हुआ या नहीं घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ संशय होता है ज्ञान हो तो ज्ञान का साक्षी प्रकाश कर देता है जिस वस्तु का प्रकाश नहीं हो उसमें संशय होता है दीवार के पीछे घट है दिखता है सबको तो घट है करे निश्चय होगा संशय होगा प्रकाश नहीं तो संचय होगा यदि प्रकाश हो जाएगा तो संशय नहीं होगा कभी भी घट के विषय में संशय होता, होता है वहाँ है अथवा नहीं संचय होता है या नहीं संशय होता है इस प्रकार मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा कभी संशय होता है घट नहीं, नहीं, ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान सामान्य रूप ज्ञान मुझे हुआ या नहीं हुआ ऐसा संशय होता है नहीं, क्यों नहीं होता है घट में संशय हुआ इसलिए घट का कभी ज्ञान होता है कभी ज्ञान नहीं होता है इसलिए संशय हुआ और ज्ञान का प्रकाश यदि कभी प्रकाश हो कभी नहीं हो तो वो संशय होता है। ऐसा नहीं ज्ञान होते ही साखी उसको प्रकाश कर देता है इसे संशय नहीं होता जिस प्रकार सुख में मुझे सुख प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ऐसा संशय होता है कष्ट है पेट में शरीर में कष्ट है कभी संशय होता है कष्ट है अथवा नहीं है होता है कष्ट को भी सुख दुख को साक्षी प्रकाश करता है जैसे ज्ञान को प्रकाश करता है ऐसे सुख दुख को भी साक्षी प्रकाश करता है इसलिए सुख दुख में भी संचय नहीं होता है साक्षी जिसको प्रकाश करता है उसमें संशय नहीं होता है प्रकाश महा नहीं है उत्पन्न होते हुए साखी प्रकाश किया पता नहीं चलेगा उसको ऐसा चले होता है सुख होते हुई हुए प्रकाश होता है इसी प्रकार ज्ञान में ज्ञान करता ज्ञान सब को एक साथ प्रकाश करता है जो प्रकाश करता उसको साखी कह कहते है उसी साखी को ही परमात्मा कहते है सबका प्रकाश दृष्टा है गीता में त्रय दश में आया इदम शरीरम कौंते क्षेत्र में त्यद व्यक्ति प्रा क्षेत्र शरीर को कहा क्षेत्र और शरीर को जानने वाले को कहा क्षेत्र शरीर क्षेत्र है और जानने वाला क्षेत्र दो विवाह कर दिया एक जानने वाला चिद रूप है दृग रूप है और बाकी दृश्य हो गया शरीर और शर्य में सब महाभुता नि और बुद्धि व्यक्त कर सब ज्ञा आगे जायेंगे और जानने वाला क्षेत्र के और भगवान कहते क्षेत्र के चाहती नाम वृद्धि सर्व क्षेत्र सब क्षेत्र में क्षेत्र के परमात्मा है ये जो क्षेत्र जानने वाला आप क्षेत्र हो या क्षेत्र हो जो क्षेत्र वही परमात्मा साखी क्षेत्र वही परमात्मा है उसको कुटस्थ साक्षी का वही परमात्मा है इसका ही बातच्यार्थ गुछा छोड़ करके लक्षास्में निश्चय करो वो अहम ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। साक्षी जािणत्न सर्वस्फोरक अभिनीयदर्शती साक्षी सबका प्रकाशक है एक साथ है। एक यत्नन सबका प्रकाश पहले कहा अभी उसको अभिनय करके दिखाते हैं कैसे सबका प्रकाश करता है साधयामी स्पृषा हम, हम इतिभा इति इति दीपवत अहम इच्छे इच्छा दर्शन में पश्या ऐसे ज्ञान होता है अहम श्रोणी सुनता हूँ जिघरामी घरा गंध ग्रहण करता हूँ साधयामी रस अनुभव करता हूँ स्पर्श करता अहम अहम कर्ता के सब के साथ अहम इच्छे अहम श्रोणमी अहम जिग्रामी, आम जिग्रामी ज्ञान होता है सुनने के बाद सुनना ज्ञान अलग ही और हम ज्ञान अलग ही। है ये ज्ञान अलग ही। और घटम पश्मी इसको न्याय के लोग दो विभाग करते हैं। अयम घट ज्ञान को व्यवसाय ज्ञान कहते हैं और घटम हम पश्यामी को अनुव्यवसाय कहते हैं ये दूसरे ज्ञान प्रथम ज्ञान को प्रकाश करता है अयम घट ज्ञान का प्रकाश होता है घटम हम जाना घट अयम घट इत्या ज्ञान बना ये अनुव्यवसाय ज्ञान अलग होते है वेदांत में जो उसको न्याय के लोग अनुव्यवसाय कहते हैं, वो साक्षी ज्ञान है वो बाद में उत्पन्न नहीं होता उसी समय घट ज्ञान होते ही साक्षी उसको प्रकाश कर देता है इसलिए हम पश्वी हम सुन में ऐसे ज्ञान होता है इसे भाषा से सर्व सब को साक्षी प्रकाश करता है कैसे प्रकाश करता है एक दृष्टान्त या नृत्यशाला से दीप नित्यशाला जहाँ नृत्य करते प्रकाश रहता है नित्य करते हैं नित्य प्रकाश प्रकाशक जिस प्रकार नृत्य करने वालों को प्रकाश करेगा करेगा तो दीप प्रकाश कर? करेगा और वहाँ के बाध्य बजाने वाले उनको जीव? प्रकाश करता है और प्रकाश ऐसे प्रकाश रखेंगे तो देखने वाले सुनने वाले सबको प्रकाश करता है पता है इसी प्रकार नित्यशाला से दीप के उसके आगे बताएंगे दृष्टान्त का स्पष्टीकरण करेंगे सबको प्रकाश करता है ताकि इच्छे रूपम हम पश्चाम इसे एवं इसमें रूपम अहम् पश्यामी इसमें दृष्टा है पश्मी अहम् दृष्टा है पश्यामी कहे तो ज्ञान हो गया दर्शन हो गया रूप हो गया दृष्टि दृष्टि दर्शन दृष्टि तीनों का भान हुआ तीनों को प्रकाश करता है सखी अहम् ये दृष्टा हो गया रूपम विशेष दृष्टि हो गया अश्यामी ज्ञान हो गया ये दृष्टि दर्शन दृष्टि रक्षा त्रिपुटी ये त्रिपुटी है प्रयाणाम पुटान समार तीनकोटी दृष्टा दर्शन दृश्य एक न भाष एक साथ सबको प्रकाश कर देता है साक्षी जैसे रूप लिए एवं श्रृणमी ऐसा समझना शब्दी जिग्रामी सुगंधित गंधम हम जिग्रामी इसी प्रकार शब्द समझना दृष्टा दर्शन दृश्य सबको एक साथ प्रकाश करता है युगपद अभिकारित्व अनेक अवभाषक दृष्टान्त निकारी नहीं होते हुए साखी विकारी नहीं है अभिकारी अभिकारी होते हुए एक साथ अनेक को प्रकाश करता है और तो दृष्टान्त तो देते हैं दीप अपने स्थान में जैसे है सबको प्रकाश कर देता है नृत्यशाला दीप सब संबद्ध सबको प्रकाश करता है प्रकाश करने के दीपक कुछ अलग करना पड़ेगा दीप जला दिया और कोई लोग आए नृत्य करते उसको प्रकाश करने के दीपक को कुछ करना पड़ता है और जैसे पहले जला ऐसे वो प्रकाश होता है साक्षी प्रकार विकार रहित विकार रहित होकर के वो तो प्रकाश करता है दृष्टान सेठतीशाला नित्यसालास्थ निशाला मेंीप ही दृष्टान दृष्टान्त स्पष्टि अभी दृष्टानते का स्पष्टीकरण करते स्पष्टीकर दीपा प्रभु सभ्या नर्तक दीप एक विशेषण सद भाव दीप्यते नित्यशाला स्थित हो दीप नित्यशाला में स्थित तो दीपो प्रभु जो मालिक है राजा आदि उनको प्रकाश करेगा करेगा और उनके पास बैठने वाले सब भी उनको सभ्या नचने वाले उसको भी नस्त की दीप एविशेष है न सबको समान रूप से प्रकाश करता है दीपो अच्छा यदि नर्तकी सभ्य प्रभु चलेगी तो दीप रहेगा तद तो अभाव दीप्य थे कोई नहीं रहे तो दीपा ऐसे कोई आकर नृत्य करने लगे बैठी कर देखने लगे बाजा बजाने लगे दीप उनको प्रकाश करेगा कोई नहीं रहे तो प्रकाश है स्वयं प्रकाश मान तद तो अभावे भी दीप्य थे विषय नहीं रहे कि स्वयं प्रकाश मान ये अविशेषण का विषय विशेष अवस नाय बुद्धि प्रभु को प्रकाश करने के लिए दीप में कुछ अलग क्रिया करनी पड़ती है नहीं और को प्रकाश करने के लिए हो सभ्य को प्रकाश करने के लिए हो कुछ करना पड़ता है वो आजकल बिजली में अलग अलग प्रकाश चलाते वो अलग है एक ही दीप जलाएंगे और साथ देखते रहेंगे नहीं तो आजकल इसे कर दो दे दीपो में भी अलग अलग दीप करते रहते कभी जोर कर काम कर दिया कभी इसको देखा कभी देखा सबको नहीं प्रकाश करेगा ऐसा वो अलग है एक ही जला दिया सबको प्रकाश करता है समान है अभिशेषण का प्रभु आदि विषय विशेष अवभाषण विषय विशेष को प्रकाश करने के लिए किसमें दीप में वृद्धि किसमें क्षय ऐसे विकार के बिना दीप जैसे को ऐसे को प्रकाश तो जैसे इसी प्रकार साक्षी दृष्टा दर्शन दृश्य दृश्य रूप हो रस हो सुगंध हो दुर्गंध हो अच्छे हो बुरा हो सब को एक साथ प्रकाश कर देता है साक्षी तो। ये तो हो गया दृष्टांत। अब दृष्टान्त के साक्षी कैसे शव को प्रकाश करता है दृष्टान्त की यूजी अहंकार साक्षी साक्षी विषयान भाषये अहंकाराद्य भावे स्वयं भाती पूर्ववत स्वयं अहंकार कर्ता को बुद्धि को विषयान विषय को भी साक्षी भाषे थे साक्षी प्रकाश करता है अहंकार को बुद्धि को और विषय को अहंकार चिदाभास विशिष्ट अहंकार करता है बुद्धि है और विषय है सब को प्रकाश करता है अहंकार आदि अभावी अवस्था में अहंकार आदि नहीं रहे तो साक्षी रहेगा स्वयं भारतीय व पूर्व तो पहले जैसे स्वयं प्रकाश मानो साक्षी रहता है विषय हो तो प्रकाश करेगा नहीं हो तो स्वयं प्रकाश रहेगा जैसे दीप हो अहंकार आदि अहंकार बुद्धि विषय नहीं रहने पर भी तत्साक्ष अभाव के साथ अहंकार आदि रहने से उनको प्रकाश करेगा नहीं रहे तो उनके अभाव को प्रकाश करेगा तब उठने के बाद कहते न किंचित अभी दिशम ज्ञान उसमें सुश्रुति काल में कोई रूप रस ज्ञान होता है hmm... सब विषय का अज्ञान रहता है अज्ञान को तो प्रकाश करता है साथ तभी तो स्मरण होता है उठने के बाद कहते न किंचित अभी दिशम कुछ नहीं जाना सुखम अहम और से सो गया उठने के बाद जो कहता है सुरस्ती काल का अनुभव उस समय होगा पहले हो गया था उठेगा सुबह अनुभव हो रहा है का नहीं। तो अनुभव तो वर्तमान का होता है पहले सुस्वती चला गया सुरस्वती अवस्था अभी है क्या नहीं। नहीं। उसका अनुभव अभी हो रहा है नहीं अभी स्मरण है दो प्रकार ज्ञान अनुभव और स्मरण सुस्वती अवस्था रात में से बारह के दो बजे अभी उठता है चार बजे उठ करके सुबह दूसरे को कहता है पूछेगा कुछ पता चला यहाँ कोई क्या हुआ था कोई है, कुछ ही पता है कुछ पता नहीं मैं गाढ़िया जो बोल रहा है उसमें सरस्वती का अनुभव हो रहा है नहीं, नहीं। वो स्मरण है स्मरण करेगा तो अनुभव के बिना होगा नहीं। नहीं। नहीं। तो अनुभव क्या था किसका अनुभव सबके अज्ञान का कुछ कुछ न कित अभिदीशन कुछ जाना नहीं कुछ नहीं जाना तो अभाव होगा अनुभव ये सब बुद्धि आदि है तो उनको प्रकाश करता है अभाव को प्रकाश करता है इसलिए कहा पद तो तो साक्षी तस्वुतिहकार आदि अभावी पद साक्षी, तो साक्षी मतलब अभाव की साक्षी रूप से ध्यान होता है साक्षी रहता है सुश्रुति को रबा